में अतएव नाम लिंग पशु में ये गुण अर्थात ये सब आवश्यक नहीं अनुमिति है क्यों अनुमति जहाँ लिंग परामर्श असतलिंग का परामर्श होकर भी कहीं अनुमिति हो जाती है क्योंकि तो विषयवाद नहीं होने से तो ये धूलिपटल को देख करके अग्नि का अनुमान कर लिया किन्स्तविक अग्नि दईवाद मिल गया तो उसको प्रमा मानते हैं तो अभी क्या हुआ असल लिंग परामर्श से भी प्रमा हो गया गुरु पक्षी अभी कह रहा है कि टीका में आ गए नु भ्रमश्यापी तादृश सामग्री प्रयोजित अभिशेषा अभी आप कह देंगे कहते असलिंग परामर्श से भी प्रमा प्रमा हो गया असलिंग परामर्श से भ्रम भी होता है अभी जिससे भ्रम हुआ इसे प्रमा भी हो गया होने से भ्रम से सामग्री प्रयोज्य तो अभी असलिंग परामर्श से भ्रम भी हो जाता है तो भ्रम प्रमा व्यवस्थापक आशंका निराशा है इस प्रकार की आशंका का निराशा करने के लिए मूल में न एवं अप्रमा प्रमास्या प्रमा पक्षी कह रहे हैं अप्रमा भी प्रमा हो जाएगा कि असलिंग परामर्श से भी आपको प्रमा हो गया तो कहा प्रमा कहा अप्रमा ये तो निर्धारण नहीं होगा तो अप्रमा को भी प्रमा कहना पड़ेगा ज्ञान सामान्य सामग्रिया अविशेषक असल असलिंग परामर्श से हमको ज्ञान हुआ वो भी तो ज्ञान सामग्री से ही ज्ञान हुआ अभी तक आप कुछ और विशेष नहीं मान रहे ज्ञान सामग्री से ही प्रमात्व उत्पन्न हो जाएगा परमात्व जाना भी जाएगा तो ये जो ज्ञान का सामग्री है दूली पटल से बनी का अनुमान कर लेना ज्ञान का सामग्री तो है ज्ञान तो हुआ ये ब्रह्म है प्रमा है तो जानने का आपका मत में और कोई रास्ता नहीं क्योंकि आप कहते हैं ज्ञान सामग्री मात्र से होगा तो उनसे भ्रम प्रमा में फिर नियामक क्या रहेगा सिद्धांत कहता है की दोषा भाव श्यापी हेतुत्व अंगीकारात् दोषा भाव ये भी चाहिए ज्ञान का सामग्री चाहिए और दोषा भाव ये भी चाहिए तो पूर्व कहेगा आपको भी दूसरा जरूरत हुआ आगे विचार उसको दिखाएंगे ठीक है पूर्व पृष्ठ में, में। दोषा भाव को हेतु सिद्धांति मान लिया उसके लिए तर्क देता है पूर्व पृष्ठा में टीका में प्रतिबंध का भाव कार्य मात्र प्रति हेतु क्लुप्तया मानते हैं न नया सिांत कहते हैं की दोषा भाव से आप तथा ना हम दोसा भाव को ही मान लिए तो पूर्व पक्षी कहेगा कि ये जो दोसा भाव को आप मान लिए हम जैसा है कि गुणों को कहते हैं भूयो वैव सनिकर्ष अथवा प्रवृतिलिंग से तो आप भी तो दोसा भाव को मान लिए तो, तो बराबर हो गया सिद्धांत कहते हैं न चो एम गुण तवे कोई गुण नहीं बनेगा प्रमाण अभाव ये गुण शब्द कहने से क्या है गुण कहने से गौण हम जानते हैं गौण अर्थात कोई सहकारी आपका स्वतः प्रमाण्य कहा रहा ये तो आप अभाव को एक सहकारी मान ली आगे टीका में अप सिंता पत्ती असंख्य तो नया है कहता की आपका स्वतः प्रामाण्य नहीं रहा ये तो अपराशाए मूल में कहते हैं नचे एवं न चम परतस्त वाच्य दहकारी मान लेने से परतस्तु हो जाएगा ये बात नहीं है हेतु लेता है सिद्धांत आगे आगंतुक भाव कारण प्रामाण्य प्राण्य कहा जाएगा जहा दूसरे सहकारी को आवश्यक करेगा जो कि आगंतुक है और भाव कारण है सिद्धांति अभी किसी को माना दोषा भाव अभाव को माना तो अभाव को लेकर के नहीं होगा भाव को लेता है तो परतस्तु जैसे न्याय कहता है भूय अवयिक प्रवृति लिंग सफल प्रवृत्ति ये सब भाव पदार्थ है भाव अगर सहकारी होगा तो परतस्तु हो जाएगा टीका में अदृष्टादी सापेक्ष आगंतुक सिद्धांत का आगंतुक भाव कारण को अपेक्षा करेगा तो परतस्तव तो आगंतुको क्यों कहा खाली भाव कारण अपेक्षा करेगा तो परतस्तु होगा कोई भी कार्य के प्रति ईश्वर अदृष्ट ये सब भाव पदार्थ ये सब तो कारण बनेंगे तो सर्वत्र परतस्तु हो जाएगा इसलिए सिद्धांत कहता है कि आगंतुक ये जो ईश्वर अदृश्य इत्यादि ये सब आगंतु तो साधारण है सभी के प्रति साधारण है इसलिए आगंतु का आगं का अच्छा आगे भाव कारण भाव, भाव क्यों कहा टीका में आगंतु भाव क्यों नहीं आगंतुक भाव आगंतुक भाव अर्थात तो ये दोष नहीं ना, ना नया मत मतलब में आगंतुक भाव भूयो अवयव स कभी होता है कभी नहीं होता है नहीं होने से अप्रमा हो गया होने से प्रमा होगा अथवा सफल प्रवृत्ति सर्वदा सफल प्रवृत्ति नहीं होता है कभी विफल हो जाता है वहां अप्रमा हो जाएगा ठीक है मैं उसका ऊपर मंगी दोपेक्ष परतस्त तो कब होगा जब भावकारों को अपेक्षा करेगा सिद्धांतिक मत में दोषा भावों को अपेक्षा करता है ये भावकारण नहीं है ये दोषा भावों को अपेक्षा करने से परत, परतस्तव दोष न आ जाए इसलिए सिद्धांत कह जाएगी भाव कारण अपेक्षा तो सिद्धांत मत में भाव कारण अपेक्षा नहीं दोषा भाव ये अभाव अपेक्षा करता है तथा च आगतुक भाव कारण अनपेक्षी ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य स्वतत्व इतना अंगीकार न सिद्धांतिका मत में हो गया आगंतुक भाव कारण को अपेक्षा नहीं करना और सामान्य ज्ञान सामान्य सामग्री से बन जाना ये हो गया स्वतः आगंतुक भाव कारण को अपेक्षा करेगा तो फरत हो जाएगा तादृश कारण सहकृत अर्थात आगंतुक भाव तादृश आगंतुक भाव कारण सहकृत ज्ञान सामग्री सामान्य सामग्री प्रयोज्यत्व रूप ये परतस्त भाव कारण सहकृत सहकारी बनेगा और ज्ञान सामान्य सामग्री भी रहेगा तब ये परतस्तु हो जाएगा परतस्तु आप तो नास्ती तब सिंत जो स्वतत्व लक्षण है उसमें परतस्तु नहीं हो पाएगा क्योंकि परतस्तु होने के लिए आगंतुक भाव कारण सहकृत चाहिए सिद्धांत का आगंतुक भाव कारण सहकृत नहीं कारण कारण है, है। भाव नहीं ठीक टीका मैं प्राण्य उत्पत्त स्वतस्विधा तप्त तद्चा तो उत्तरा प्रमाण प्राण्य स्वतः उत्पद्य है ज्ञाते अच्छा उत्पत्ति में हुआ। एवं प्रामाण्य से उत्पत्त स्वतत्व अर्थात जिस सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति उसी सामग्री से परमात्व की भी उत्पत्ति उत्पत्ति में स्वतत्व और अगर आगंतु को भाव कारण सहकारी बन जाएगा तो परतत्व हो जाएगा उत्पत्ति में परतस्त अभी ज्ञप्ति में भी तदा आवेदयति थी ज्ञप्ति में भी स्वतत्व इसको कहते हैं मूल में ज्ञायते च प्राण्य स्वतः तो जैसे उत्पत्ति में भी स्वतः स्वतः ज्ञाते टीका मैं तद्वती ताम सज ज्ञाते चवत तद्वती तकारक तद ज्ञान ये प्राण्यम प्राण्यम अर्थात प्रमत्व उत्पन्न सत प्रमत्वर उत्पन्न हो जाएगा तो स्वतः ज्ञाते स्वतः ज्ञाते क्या ती का अर्थ जैते गृह्य अभिप्रेत ज्ञायते ज्ञान प्रम्ञते ज्ञात गृह्य किसके मूल में कहते हैं स्वतः स्वत ज्ञे का स्वतृ्रह्य तो क्या है च भावे सती यावत स्व आश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्य दोष सा नहीं होने पर स्व आश्रय ग्राहक यावत अर्थात जितने सामग्री से स्व का आश्रय का ग्रहण होगा अभी हम ग्रहण किसका विचार कर रहे हैं प्रामाण्यम अर्थात प्रमात्व प्रमात्व का ग्रहण करने का विषय में कहते हैं स्व पद से लेंगे प्रमात्म प्राम प्रमात्म का आश्रय कौन होगा प्रमा प्रमा तो स्व आश्रय अर्थात प्रमा प्रमा का ग्राहक प्रमा का ग्राहक हमको ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ ये वेदांत मत में इसको कौन जानता है साक्षी तो इसलिए हो गया स्व आश्रय ग्राहक हो गया साक्षी वही हो गया सामग्री उसी से ग्राह्य अर्थात प्रमा में उत्पन्न होने वाला प्रमा तो भी साक्षी से जाना जाएगा आगे देते हैं पौरा पंक्ति आगे स्पष्ट दी है सो आश्रयो वृत्ति ज्ञान तदग्राहक साक्षी ज्ञान तेनाली वृत्ति ज्ञाने साक्षी के द्वारा तो? जब वृत्ति ग्रहण होगा तदग्रतम प्राम प्रमात्व जब वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान जब प्रमा ग्रहण होगा उसी समय में उसमें प्रमा तो भी ग्रहण हो जाएगा साक्षी के द्वारा ग्रहण हो जाएगा परतस्तवादीना अनुमान तद ग्राहक अंगीकृतम अत वारणा यदि स्व आश्रय ग्राहक विशेषण परतस्तवादीना नया का न सफल प्रवृत्ति जनकत्व इसको हेतु बना करके इदम जल ज्ञानम प्रमा क्यूँ सफल प्रवृत्ति जनकत्व ये जो जलज्ञान हुआ ये प्रमा है क्यों सफल प्रवृत्ति सफल प्रवृत्ति अर्थात उसको पीने से हुई तो इस प्रकार की अनुमान से तद् ग्राहक अंगीकृतम ये जो तद् ग्राहक अर्थात प्रमात्व ग्राहक प्रमात्व ग्राहक अनुमान अधिकम ग्राहकम अंगिकृतम अर्थात अर्थात अन्य किसी के द्वारा ग्रहण होगा ये बात नहीं है आश्रय ग्राहक विशेषण जितने से ही स्व आश्रय प्रमात्म का आश्रय प्रमा जितने से ही का ग्रहण होता है साक्षी के द्वारा उतने से ही स्व आश्रय अर्थात स्व पद से प्रमात्म का आश्रय प्रमा तो जितने से प्रमा का ग्रहण हो जाता है स्व आश्रय का ग्राहक जितना यावत ग्राहकों का यावत का अन्वय ग्राहक के साथ तो यावत तो स्व आश्रय ग्राहक तावता एवं उतने सामग्री से ग्रहण हो जाएगा ठीक है मैं यावत स्व आश्रय ग्राहक विशेषणम यावत का अन्वय हो जाएगा ग्राहकों के साथ स्व स्वपद से प्रमात् का आश्रय प्रमा, प्रमा प्रमा का ग्राहक साक्षी तो यावत अर्था साक्षी वही ग्राहक हो गया सामग्री उसके द्वारा साक्षी ग्राह्य प्रमात् तो ग्राह्य टीका में यावत स्व आश्रय ग्राहक सामग्री जन्य ग्रहण गोचर तुम तेल न अंगी क्रिय अर्थ तेल हैं वो लोग ये नहीं मानते क्या नहीं मानते यावत स्व आश्रय ग्राहक सामग्री इतना दूर तक मूल में है यावत स्व आश्रय ग्राहक सामग्री सामग्री हो साक्षी जन्य ग्रहण गोचरत्व साक्षी जन्य ग्रहण साक्षी जन्य ग्रहण वास्तविक तो साक्षी ही ग्रहण करता है जी। तो साक्षी जन्य ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि साक्षी एक नित्य पदार्थ है वो ही ग्रहण करने वाला है साक्षी ग्रहण गोचरत्व ग्रहण का अर्थ ज्ञान साक्षी ज्ञान विषय तो यहाँ जो साक्षी ग्रहण ग्रहण अर्थात साक्षी ही जन्य जो दिया शब्द दे दिया जन्य तो साक्षी जन्य नहीं है तो वास्तविक यहाँ साक्षी जन्य नहीं होने पर भी तत्व वृत्ति को लेकर के ये साक्षी को अर्थात उपाधि मान करके जन्य बोल करके कह दिया गया वास्तविक नहीं तो ये साक्षी जन्य नहीं है जन्य अर्थात तो उपाधि को लेकर के जो वृत्ति ज्ञान होता है तो वृत्ति ज्ञान उपहित तो साक्षी ही वृत्ति ज्ञान को ग्रहण करेगा तो उपहित तो दृष्टि होने से इसको कहा गया जन्य पुण पुण जन्य साक्षी को कहा है या साक्षी जन्य आगे ज्ञान के साथ साक्षी जन्य कोई ज्ञान नहीं होता है जो दूसरा एक हो गया साक्षी जो की ज्ञान स्वरूप है दूसरा हो गया प्रमा जान जो वृत्ति ज्ञान वो वृत्ति ज्ञान साक्षी जन्य नहीं है वो तो इंद्रिय विषय जन्य हुआ तो इसलिए जन्य पद तो साक्षी के साथ जा ही नहीं पाएगा साक्षी को नहीं बनता है वो तो साक्षी है तो इसलिए जन्य पद देने से अर्थात उपहित तो दृष्टि से जन्य कह दिया गया वास्तविक जन्य पद नहीं आएगा यहाँ पर नया एक अनुमान अधिकम मानते है वो कौन सा अनुमान अधिकम मानते है ये जो इधर जल ज्ञान प्रमा सफल प्रवृति जनकत्वाद ये अनुमान तो जल जलज्ञान हुआ प्रमा ये प्रमा कैसे निर्णय होगा प्रमा में साध्य रहेगा प्रमात्म एकदम जल ज्ञान प्रमा के प्रमा में प्रमात्म ये प्रमात्व तो इसमें है कैसे पता चलेगा कहेंगे सफल जनकत्व प्रवृति जनकत्वादांत तो तो दे, दे देंगे कहीं अन्यत्र कहीं कुछ पदार्थों प्राप्ति में सफल प्रवृति जनकत्व जहाँ है उसको दृष्टान्त दे देंगे उसको दृष्टांत देंगे वहां कैसे पहले में साध्य सिद्धि होगा जैसे दृष्टान प्रवृत्तित्व में में रखने के लिए आप आम्र भक्षण में दे देंगे दृष्टान्त तो आम्र भक्षण वो प्रमा कैसे हुआ उसके लिए और एक दृष्टांत देंगे फिर कहीं अनादिनादि सबसे इस प्रकार तो से वो तो मतलब अनुभव सफल हो रहा है, मेरा है। वो तो कहेंगे ना फिर में जो रजत तो तो प्रत्यक्ष है।, तो है, तो है उनका तो प्रतिभाषिक लोग भी मानते है ज्ञान हुआ वो लोग भी भ्रम मानते हैं उनका अगर प्रातिभाषिक व्यावहारिक इस प्रकार की व्यवस्था होता तब तो वो प्रत्यक्ष बोल करके कह सकते थे उनका यह व्यवस्था नहीं है इसलिए कहना पड़ेगा उनको मतलब भ्रम और प्रमा में अंतर कैसे करेंगे तो सफल प्रकृति को मानना पड़ेगा वेदांत कहेगा सब प्रत्यक्ष है मतलब प्रत्यक्ष को प्रमा प्रत्यक्ष को निश्चित करने के लिए अनुमान भी चाहिए चाहिए अनुमान चाहिए नहीं आप तो, चाहिए। तो आप तो वाक्य चाहिए तो आप तो पुरुष को कह देगा तो मान लेगा तो इसलिए कहते हैं भैया संदेहवादी है इसलिए विजिलेंस में अच्छा काम करते प्रकृति कैसे प्रत्यक्ष की आवश्यकता क्या तो प्रत्यक्ष में भी अनुमानित नहीं ना ना ना ना। प्रमात्व तो निर्णय करने के लिए अनुमान ले प्रत्यक्ष तो से है। प्रमा प्रमात्व तो अलग है ना। हमको तो जल तो ज्ञान हुआ जल ज्ञान इंद्रिय से हुआ इंद्रिया ज्ञान हम अनुभव ये प्रमा है तो किंतु तो इसको प्रमा कैसे कहेंगे इसको हमको जल ज्ञान हुआ ज्ञान प्रमा हुआ भ्रम हुआ ये कैसे निर्णय होगा उसमें प्रमात्व हो तो ये प्रमात्व कहां से आएगा फल प्रवृत्ति से आगे टीका में दोष वशात अप्राम्य निश्चय संशय चती अव्यापति वारणा जहां अप्राम्य का निश्चय हुआ अथवा संशय हुआ तो ये कैसे हो गया वेदांत मत में 200 बसाते ऐसे होगा अगर 200 नहीं है वेदांत मत में अप्रमाण अथवा संशय नहीं होगा 200 अगर है तो तो होगा तो कहीं अगर अप्रमाण और संशय हुआ तब आपका ये लक्षण तो जाएगा नहीं आप कहते है की स्वत तो अभी यहाँ स्वतः प्रमा में प्रमा तो स्वतःग्राह्य है कोई भी ज्ञान हुआ आप उसको प्रमा कहेंगे किंतु दोष बसात वहा आपको प्रमा हुआ नहीं आपको अप्रमा अथवा संशय हुआ तो आपका लक्षण प्रमा वहां जाना चाहिए क्योंकि आपको स्वतः ग्राह्य जाना चाहिए अभी गया नहीं क्यों नहीं गया दोष और बसात वहाँ आपको प्रमा नहीं होकर अप्रमा हो गया अथवा संशय हो गया सिद्धांत कहता है कि अभी हम कहते हैं कि दोष और बसात आपको हुआ ही आप ही तो कहते हैं दोष बसात अप्रमा हुआ अगर दोष बसात तो नहीं रहेगा आपको अप्रमा होगा क्या नहीं होगा अप्रमा होगा तो पूर्व पक्षी जो कहता है कि अभ्याप्ति हो गया दोष बसात अप्रमा हो गया आपका हो गया। तो कहता कि आप है कि आप ही तो स्वयं कहते हैं ना तो इसलिए मतलब हमारा लक्षण का दोष नहीं है तथा चोष बसात तादृश सामग्रिया तद ग्रहे दोष बसात तादृश सामग्री तादृश सामग्री अर्थात जो यावत सु स्व सामग्री दोष के साथ साक्षी अगर मिलेगा तो अप्रमा को ग्रहण करेगा सामग्रिया अप्राम्य संशय ग्रह साक्षी जो की तादृश सामग्री दोष के साथ मिलकर के अप्राम्य अथवा संशय को ग्रहण करने पर कोई दोष नहीं है इसलिए सिद्धांत कहता है कि हम मूल में लक्षण देते हैं दोष, अभाव, है सती अगर दोषा सती नहीं कहते तब तो आप कहेंगे कि की यावत स्व आश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्य तो अप्रमा संशय में भी गया तो सिद्धांत कहते है कि यहाँ दोष बसात हुआ हम लक्षण में देते हैं दोषा भावे सती ये तो केवल ही ग्रहण करेगा अच्छा सो आश्रय इत्यादि उपपादी जो लक्षण कहा दोषा भाव सती याव स्व आश्रय ग्राहक का सामग्री ग्राह्य इसका व्युपत्ति हम लोग देख लेते स्व आश्रय वृत्ति ज्ञानम तथा ग्राहक का साक्षी ज्ञानम तेन अभी वृत्ति ज्ञान तेन अर्थात साक्षिणा साक्षी ज्ञान में कर्मधार है ये ष्टी नहीं है जो साक्षी है वही ज्ञान है ज्ञान स्वरूप भी है जो प्रमात्र ज्ञान है वह ष्टी है प्रमातुर ज्ञानम किंतु जो साक्षी ज्ञान है वो कर्मदार है शाक्षी, शाक्षी ना, ना। साक्षी ही ज्ञान है तेनाली वृत्ति ज्ञाने गृह तदगत प्राण्यम गृहते हैं साक्षी ही जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप ब्रह्म साक्षी ही आत्मा है साक्षी ज्ञान तदेव ज्ञान वास्तविक क्या होता है साक्षी चैतन्य रूप है ज्ञान स्वरूप है वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है होने से हम वृत्ति को ज्ञान कह देते हैं। वास्तविक तो वृत्ति को ज्ञान कहने का नहीं है ठीक है टीकाने तेनात न अनुमान न एवं न तो अनुमान न जो मूल में कहना द्वितीय पंक्ति में साक्षी ज्ञान तेनाली वृत्ति ज्ञान गृहमाण तदगत प्रामण्यम साक्षी वृत्ति ज्ञान को ग्रहण करने का समय में प्राम को भी ग्रहण कर लेगा जैसे नो या नया एक कि अनुमान है नो नहीं इसलिए टीका में कहा तेना पी न तो अनुमान है वो तेन अर्थात साक्षी नगे टीका में सत्यंत पदकृत्यम आसंख्य दर्शे सत्यंत हो गया दोषा भाव सती पूर्व पक्षी कहता है की इसको नहीं देने से सिद्धांत तो। कहता है की नच एवं प्रामाण्य संशय अनुपपत्ति अगर ज्ञान ग्रहण होगा तो प्रमा ही होगा क्योंकि प्रमात् स्वतःग्राह्य हो गया तो फिर आप अप्रमाण मतलब प्रमाण में संशय फिर कभी होगा जब भी प्रमा ग्रहण हुआ प्रमात् तो ही ग्रहण हो गया तो फिर संशय तब तो होगा तो इसलिए नया एक लोग कहते हैं प्रामाण्यम न स्वतः अनुपत्ति ऐसे कार्य का है, है तो, संशय अनुपत्ति अगर स्वतः है तो अगर स्वतः हो जाएगा संशय कैसे होगा तो एकदम जल ज्ञानम प्रमा नवा इस प्रकार की संशय कभी होता है अगर स्वतः प्रमा हो जाएगा तो फिर ये संशय कैसे होगा संशय होने से मानना पड़ेगा अर्थापति Earthy, वो तो कहेगा व्यतिरिक व्यक्ति कहेगा संशय होने से आपको मानना पड़ेगा संशय अनुपत्तित अच्छा वहां तो अनुपति बोलकर व्यवहार किया है अर्थापति को व्यवहार किया ना शब्द मुक्तावली कार्य का है परमात्म न स्वत ग्राह्यम संशय अनुपति संशय होता है इसलिए मानना पड़ेगा कि प्रमात्म न स्वत ग्राह्य अर्थापति प्रमाण देता है जी। तो वहां अर्थापत्ति शब्द तो व्यवहार किया है किंतु वो लोग व्याप्ति से लिया बोलते न एवं प्रामाण्य संशय अनुपति एवं अर्थात शोत <laughs> ग्राह्य होने से तशय अनुरोधे न दोष्यापी सत्व सिद्धांति कहता है संशय <laughs> अगर हुआ तो मानना पड़ेगा वहां दोष है दोष अगर नहीं है तो संशय होगा नहीं दोषाभाव घटित स्व आश्रय ग्राहक अभाव हमारा लक्षण है दोषा भावे सति। <coughs> आपको जहाँ संशय हुआ दोष है तो होने से तो वहाँ हमारा लक्ष्य भी नहीं है और लक्षण भी गया नहीं क्योंकि वो अप्रमा है प्रमाण मतलब संशय हुआ तो अप्रमा है प्रमाण नहीं है अप्रमा है तो फिर लक्षण जाएगा नहीं क्योंकि लक्षण है दोषा भाव घटित और अभी संशय हुआ दोष जनित संशय हुआ दोषाभाव घटित स्व आश्रय ग्राहक अभावना स्व आश्रय ग्राहक किन्तु दोषाभाव घटित होना चाहिए अभी तो यहाँ दोष तो संशय हो गया तत्र तत्र से एव अग्रहा दोष है तो वहाँ प्रामाण्य का ग्रहण ही नहीं हुआ इसलिए लक्षण ठीक है जहाँ दोष नहीं दोष अगर आ गया तब तो फिर वो अप्रमाण्य संशय उभर दोष अगर नहीं है तो प्रमा मानेंगे अपि दोषम दोषा भावे सति ये जोड़ने से पूर्व पक्षी कहता है कि आपका अपसिद्धांत हुआ परतस्त हो गया क्योंकि आपको भी सहकारी का जरूरत हुआ तो सिद्धांत कहता है कि ठीक है हम उसको जोड़ेंगे नहीं तो नहीं जोड़ने से तो हो जाएगा यावत सो आश्रय तो ग्राहक सामग्री तो ग्राह्यत्म इतना हो जाएगा मूल में यावत सो आश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व तो योग्यत्म ये जोड़ देता है, है।, है। आश्रय स्वतंत्र ग्राहक ग्राह्यत्म इसका योग्यता है जिस समय में दोष के चलते अप्रमा ग्रहण किया उस समय में उसका योग्यता रह गया और भी साथ में और दोष आ गया दोष आ में से अप्रमा हो गया अगर दोष जब नहीं जाएगा उसका योग्यता है तो योग्यता होने से अब अप्रमा को ग्रहण करवाएगा इसलिए योग्यता तो रहेगा ये लक्षण हो जाएगी संशय स्थल है उक्त योग्यता सत्य जहां संशय होगा तो वहां सो so, आश्रय ग्राह्य तो योग्यता तो है साक्षी को ग्रहण करने का योग्यता है किन्तु साथ में और दोष भी आता है तो दोष आने से दोष बसे न अव योग्यता तो है परमात् को ग्रहण करने के लिए किन्तु दोष आ गया दोष बसे न अवत न संशय अनुपत्ति संशय हो जाएगा दोष जहाँ आएगा वहां संशय हो जाएगा दोष नहीं है तो प्रमात् ग्रहण करवाएगा टीका में एवं उत्पत्ति ज्ञप्त प्रामाण्य से स्वत उपाद्य तद तो अमाण्य से परतत्व वर्णज्ति और उत्पत्ति प्रामाण्य का उत्पत्ति और प्रामाण्य का ज्ञप्ति ये दोनों ही स्वतः प्रामाण्य का उत्पत्ति जिससे प्रमा उत्पन्न होगा उसी से प्रामाण्य भी हो जाएगा और जिससे प्रमा जाना जाएगा उसे प्रामाण्य भी जाना जाएगा साक्षी से और प्रमा उत्पन्न होगा जो इंद्रिय से अर्थिक इसको कह करके तद अण्यप्रमाण में अप्रमा में रहेगा अप्राम्य अप्राम्य का ग्रहण परतस्तु यहाँ कौन और साथ में आ जाएगा साक्षी के साथ और क्या आने से अप्रमाण को ग्रहण करेगा दूश्ण। दूश्ण। दूश्ण। दूश्ण। इसलिए परतस्तु दोष ये भाव पदार्थ है भाव पदार्थ है दोष एक भाव पदार्थ है तो भाव पदार्थ होने तो से सिद्धांत के तहत तो परतस्तु के लिए भाव पदार्थ स्वतः के लिए भाव पदार्थ दोषा भाव ये भाव पदार्थ है मूल में अप्रामाण्यम तु न ज्ञान सामा, सामान्य सामग्री प्रयोज्यम ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोजन अप्राम्य नहीं प्रामान्य है प्रामाण्य तो है अप्रामाण्य नहीं है प्रमायाम अगर भी ज्ञान सामान्य सामग्री ज्ञान सामान्य सामग्री अर्थात जितने सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है अगर उतने से भी अप्रामाण्य का ग्रहण होगा तो उतने से प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है उतने में से अप्राम्य का भी ग्रहण होगा तब तक प्रमायाम अपनी अप्राम्य आपत्ति तो इसलिए अप्रमा का ग्रहण होने के लिए अधिक चाहिए और कुछ चाहिए का ग्रहण फिर से होगा किंतु यावत कहा आश्रय ग्राहक ग्राह्य यावत स्व आश्रय ग्राहक ग्राह्य हो गया प्रामाण्य अप्राम्य ऐसा नहीं उसको तो दोष चाहिए अप्राम्य घटक तद् तदभावृत्ति जान अय साक्षिणा ग्रहीत अशक्य अप्राम्य का घटक तदर अर्थात प्रमोभाव जहाँ प्रमत्व अर्थात अभाव प्रमा अभावेश अमामण्य है तो अप्राम्य का जो घटक अर्थत प्रम प्रमाण्य तो प्रामाण्य अभावत्म तो प्रामाण्य अभाव ये वृत्ति ज्ञान अनुपनीय वृत्ति ज्ञान ये परमात्व का अभाव को नहीं ला रहा है वृत्ति ज्ञान विषय को लाया ये परमात्व का अभाव को नहीं ला रहे है को ग्रहण करने वाला ये सब साक्षी होता है वृत्ति ज्ञान उसको अभी लाता नहीं परमात्व का अभाव को तो दोष लाएगा वृत्ति ज्ञान आपको घटको पटोको जो देखना है जल को वो देखता था ये दोष किसी अन्य रास्ता से आना है वृत्ति ज्ञान जो है वो दोष को नहीं लाता है तो नहीं लाने से अप्रामाण्य का जो घटक हो प्रमाण्य अभाव ये वृत्ति ज्ञान अनुपनियो वृत्ति ज्ञान अनुपनीय जो वृत्ति ज्ञान हो उसके द्वारा ये लाता नहीं नहीं लाने से साक्षिनाग्रही तुम इसलिए जो दोष ये तो अन्य रास्ता से आएगा अन्य रास्ता से कोई कह देगा अथवा अनुमान इत्यादि होगा तो किसी अन्य से प्रत्यक्ष से नहीं आएगा किंतु किससे आएगा मूल में कहते हैं विषमवादी प्रवृत्ति आदि लिंगिका विषय विषमवादी प्रवृत्ति अथवा कोई अक्त पुरुष कहेगा तो विषमवादी कहे तो। प्रवृत्ति ये दोष का ज्ञापक हो जाएगा वृत्ति ज्ञान इसको नहीं लाया वृत्ति ज्ञान तो हमको जल ज्ञान हो गया वृत्ति ज्ञान आगे विषमवादी प्रवृत्ति हुआ विसमवादी अर्थात हाँ फल नहीं। आ, फला अनवसान, फल अनवसान, ये प्रवृत्ति ये लिंग बना इस प्रकार के लिंग अनुमिति का विषय बनेगा ये दोष इति परत एव अप्राम्यम उत्पद्यते ज्ञायते च अमाण्य परत उत्पद्यते दोष उत्पद्यते और अनुमान अथवा आपको से ज्ञाते ये परत अस्तु दोष साक्षी के बिना दोष ज्ञान होता है ये जो अप्रमु ना साक्षी जानेगा इसको किंतु तो लाएगा वृत्ति ज्ञान नहीं लाया नहीं लाने से अन्य कोई उपाय से अनुमिति से हमको दोष ज्ञान हुआ ज्ञान मात्र के साक्षी भाष्य होगा अथवा कोई हमको आप तो कह दिया यह तो दोष है तो अभी रजत ज्ञान वाला है हमको तो वहां वृत्ति ज्ञान तो नहीं मतलब रजत के साथ वृत्ति ज्ञान नहीं है रजताकार हुआ हमको अविद्यावृत्ति हुई ये तो प्रमावृत्ति नहीं है वृत्ति चाहे प्रमावृत्ति हो हो होने के बाद ये तो अभी उसका भ्रमण नहीं मानता है जी। अभी प्रवृत्ति किया विषमवादी प्रवृत्ति हुआ विषमवादी प्रवृत्ति होने के बाद उसका अंदर में ज्ञान होगा ये तो दोष है ये जो दोष ज्ञान हो गया साक्षी हो जाना जिस समय में रजत ज्ञान हुआ था उस समय में, में दोष ज्ञान आया नहीं था जो कहा कि वृत्ति के द्वारा अनुपनीय वृत्ति उस समय में आया नहीं था प्रवृत्ति हुआ उसके बाद ही आया जब आएगा उसको भी सच्ची जानेगा कि तो तत्कालीन नहीं जाना नहीं जाने से वो प्रमा हो गया था दोष ज्ञान बाद में आया जब आएगा साक्षी जानेगा जो पंक्ति कहा ना अप्रामान्य घटक तद अभावत्वादे वृत्ति ज्ञान अनुपनीयत्व न अनुपनियन था तत्कालीन अनुपनियो अनु, अनु, अनु, उस समय में लाया नहीं अच्छा प्रवृत्ति बाद में हुआ होने के बाद फिर उसका दूसरा ज्ञान हुआ ये तो दोष है उस ज्ञान को फिर साक्षी जानेगा ये तो होगा टीका न रजतार्थी रजतार्थी प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रामाण्य प्रामाण्य इत्यादि प्रवृत्तियादि लिंगिका अनुमिति हेतु हो गया विसंवादी प्रवृत्ति जनकत्वम पक्ष है सुक्ति रजतार्थी प्रवृत्ति सुक्ति रजतार्थी प्रवृत्ति इसमें समास कैसे कहेंगे कहेंगे नहीं चतुर्थी अर्थो असिस्थित अर्थी दिया ना इन्हीं क्या है इसलिए वो समास नहीं क्या तो दा, दा, सुक्ति रजतम अर्थो सुक्ति रजतो रजतम अर्थो प्रवृत्ति अश अस्थिति सुक्ति रजता अगर तस् प्रवृत्ति कह देंगे तो आ, समस्त पद का अर्थ हो जाएगा सुक्ति रजतार्थी का जो प्रवृति कैसे आता है कैसे पद नहीं होगा ना ना उसका प्रवृति ना सुक्ति रजतार्थी पुरुष सुक्ति रजतार्थी पुरुष किंतु उसका प्रवृति कहेंगे तो प्रवृति में विषमवादी प्रवृति जनकत्व रहेगा जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति में प्रवृत्ति जनकत्व रहेगा क्या मतलब नहीं रहा विषमवादी प्रवृति जनकत्वम जो सु के लिए प्रवृत्ति किया जी, जी। वो तो स्वयं प्रवृत्ति है विषमवादी प्रवृत्ति है विसमवादी प्रवृति जनकत्वम ये नहीं रहेगा कौन थी देखिये अभी आपका हेतु हो गया विसमवादी प्रवृति जनकत्वम ये विषमवादी प्रवृत्ति में रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा इसलिए यहाँ षी सम नहीं होगा सुक्ति रजतार्थी प्रवृत्ति यशमाथ इस प्रकार करेंगे किससे ज्ञान से जो ज्ञान से सुक्ति रजतार्थी का प्रवृत्ति हुआ जिससे किससे ज्ञान से तो प्रमा से तो वो जो सुक्ति रजतार्थी का प्रवृत्ति हुआ जिससे जिसे अर्थात ज्ञान से उस ज्ञान में विसमवादी प्रवृति जनकत्व रहेगा उस ज्ञान में विसमवादी प्रवृति जनकत्व रहेगा रहेगा उसको सुक्ति रजता प्रवृत्ति हुआ जिस ज्ञान से उस ज्ञान को कहेंगे सुक्ति रजतार्थी प्रवृत्ति तो प्रवृति बोल रहा है हाँ अभी प्रवृत्ति श्रीलिंग है ना अभी हम ज्ञान में नहीं लेते उसको प्रमा मिलेंगे विसर्ग विसर्ग नहीं नहीं तो नपुंसक करने से नहीं रहना जी। ये जो अर्थात प्रमा उस प्रमा में विषमवादी जनकत्व रहेगा क्योंकि विषमवादी प्रवृत्ति करवाया ना जी। वो प्रमा रहेगा और वो प्रामाण्य शून्य उसमें प्रामाण्य नहीं रहेगा इसलिए ष्ठी नहीं होकर बहुग्री लेना पड़ेगा बहुग्री लेने से वो प्रमा को कहेगा यम प्रमा जतार्थिक प्रवृत्ति में बहु करके यम प्रमा कहना पड़ेगा ये प्रमा में प्रामाण्य तो प्राम अप्रमा कह देंगे प्रमा तो नहीं ना, प्रमा है ना अप्रमा है यम सुरजता प्रवृत्ति यश्या अप्रमा समा शुक्ति रजतार्थिक प्रवृत्ति उसमें प्रामाण्य नहीं रहेगा प्रामाण्य शून्य प्रवृत्ति जनकत्व उसमें में प्रवृत्ति का जनकत्व रहेगा अच्छा। हाँ। जनकत्व इत्यादि विसमवादी प्रवृत्ति आदि लिंगिका अनुमिति ग्राह्य तो ये जो आप्र, हाँ, ये सुप्तिर प्रवृत्ति अप्रमा अप्रमा लेंगे प्रवृत्ति का अर्थ अप्रमा क्योंकि आगे देता है ना प्रवृति आदि लिंगिक अनुमिति ग्राह्य अनुमिति से ग्राह्य हुआ अप्रमा अप्रमा अनुमिति से ग्राह आधिपदे जन्यत्वादि संग्रह मूल में दिया विषमवादी आदि प्रवृतिया से आप वचन आगे दिया फिर लिंगिक अनुमितियादि वहा आदिपद से टीका में कहते हैं द्वितीय आदिपद शब्द ज्ञान आदि संग्रहार्थम अनुमिति ज्ञान अथवा शब्द ज्ञान जहां कोई आप तो पुरुष कह दिया उनको शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान हुआ उससे दोष ज्ञान हुआ अनुपलब्धि परिच्छेद कहा आएगा प्रतिति में सुक्ति रजतार्थी तो पुरुष सुजतार्थी न प्रवृत्ति हाँ प्रकृति प्रकार अप्रमाया अन्य पदार्थ अप्रमा प्रमाण का निरूपण पूरा हुआ प्रमाण क्यों आवश्यक होता है प्रमेय को जानने के लिए प्रमेय का विचार करें अथ प्रमेयम निरूपितुम उपक्रमतेरूपिता नाम यहाँ प्रमाण अर्थात प्रमाकरण प्रमाणम पहले जो प्रामाण्य चल रहा था वहाँ प्रमा age. को प्रमाण कहा था यहाँ प्रमाकरण प्रमाणम क्योंकि छह प्रकार प्रमाण का निरूपण हुआ उसमें जो प्रामाण्य रहेगा अर्था प्रमाकरण तो द्विविधम व्यावहारिक तत्वेदक तुम पारमार्थिक व्यवहार काल में तत्व को कहेंगे अर्थात व्यावहारिक सत्यो को कहेंगे और कुछ हो गए तो पारमार्थिक सत्य को कहेंगे तो पारमार्थिक सत्य को जो कहेंगे वो तो व्यावहारिक सत्य कहने वाला वाक्य को भी मिथ्या कह देगा क्योंकि सारे व्यावहारिकों को मिथ्या कहे इस प्रकार की दोका में प्रामाण्यम प्राम्यम अर्थात यथाभूत अर्थ ज्ञान जनकत्व प्रमाण हो गया यथाभूत अर्थ ज्ञान जनक <gt>. ज्ञान का जनक प्रमाण कहेंगे <gt>. तो प्राम्यम कहने से यथा जनक <gt>. तो ये प्रमाण में रहेगा <coughs> ज्ञान जनक में तत्व यथार्थत्व मूल में कहे व्यापारिक तत्व से आवेदकत्व और पार्थिक तत्व का आवेदकत्व तत्व क्या है कहते हैं यथार्थत्व यथा तदेव अत्र यही तो पारमार्थिक यही यहाँ प्रतिपाद्य व्यावहारिक प्रतिपाद्य नहीं है क्योंकि वो तो विषय नहीं है ब्रह्म स्वरूप अवगाही प्रमाण सर्व व्यतिरिकता ब्रह्म स्वरूप को अवगन कराने वाले प्रमाण अर्थात जो तो उपनिषद वाक्य उससे व्यतिरिक्त जितने हैं वो सब का सर्व प्रमाणान आद्य प्राम अर्थात व्यावहारिक तत्व तो तो आवेदक ब्रह्म स्वरूप को कहने वाले जो वाक्य उनको छोड़कर के बाकी जितने हम लौकिक व्यवहार में प्रमाण कहते हैं वो सब व्यावहारिक तत्व आवेदक है तद विषयाण व्यवहार दशाया बाध व्यवहारिक जो पदार्थ व्यवहार अवस्था में बाध नहीं होते तो उनको कहने वाला प्रमाण भी प्रमाण व्यवहारिक्वित्व अर्थात पार्थिवाद जीव ब्रह्म ब्रह्मक्यपरा जीव ब्रह्म का ऐक्य कहने वाले सदव सौम्य इदम अग्र आसी तत्व इत्यादीना तत्वसी अंता ये छे दो ये छह आठ आग। आगे तो, तो और चलेगा छ चौदह तक तो। तद तो विषय से जीव पर ऐक्य से काल त्रय काल त्रय इस पार्थिक तो क्यों कहे कहेंगे इसका जो विषय है ये वाक्यों का जीव पर का ऐक्य कालत्र इसलिए पारमार्थिक ठीक है आज हाँ तक तो। शराचार्यता मंदे भगवत ईश्वरों व्या दक्षिण न